श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद जन नारायण के प्रति उनकी स्वयंस्फूर्त सेवा सेवापरायणता का परिचय हम पहले ही पा चुके हैं बेलूर मठ के अध्यक्ष रूप में हमें पग पग पर इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं विविध सेवा कार्यों में लगे हुए कर्मियों के ऊपर उनका आशीर्वाद सत धाराओं में वर्षित हुआ करता था उन्नीस ईस्वी में बांकुड़ा के दुर्भिक्ष सेवा कार्य में एक साधु को उन्होंने लिखा था तुम्हारे हृदय में प्रभु की मूर्ति सदा सर्वदा विराजित रहे और उसी के बल पर तुम लोग उनके दीन दरिद्र मूर्तियों की यथासाध्य सेवा करने में समर्थ हो इस प्रकार की उत्साहवाणी की दृष्टि तथा धन संग्रह करके सहायता करने का प्रयास ऐसे उदाहरणों से उनका जीवन भरा पड़ा है परंतु ग्रंथ का कलिवर अधिक विस्तृत न होने पाए इसलिए हम यहाँ पर उसका और अधिक उल्लेख नहीं करेंगे जन कल्याण में रथ स्वामी शिवानंद के हृदय में स्वाधीनता आंदोलन भी हलचल उठा उठी उठाती थी परंतु वे इस सारे व्यापार को महापुरुष सुलभ आत्मिक दृष्टि से ही देखा करते थे 1921 सौ ईस्वी में जब महात्मा गांधी अपनी पत्नी तथा मोतीलाल नेहरू मोहम्मद अली आदि सहकर्मियों को साथ लेकर देलुर मठ आए थे तो उन्होंने आग्रहपूर्वक उन लोगों को सारा मठ दिखाया था बाद में उन्होंने महात्मा जी के बारे में कहा था स्वामी जी के स्वदेश प्रेम ने गांधी जी को आविष्ट कर लिया है गांधी जी का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है यदि प्रत्येक देश में ऐसे लोग जन्म ग्रहण करें तो शांति का प्रसार होगा परंतु ऐसे विशिष्ट नेता के असाधारण व्यक्तित्व की बात छोड़ देने पर घात प्रतिघात पूर्ण कुटिल राजनीति के साथ शांत संयमित आत्म साधना का करने अथवा स्वाधीनता स्वाधीनता को को के के पद पर प्रतिष्ठित करने का एवं प्रयास करते हुए साधु जीवन हास्यास्पद बनाने के लिए वे प्रस्तुत उन्नीस थे। 1922 ईस्वी नवंबर में उनके कुछ देशभक्तों के साथ लंबी चर्चा हुई थी उस दिन उन्होंने विरोधी युक्तियों का खंडन करते हुए यह प्रमाणित कर दिया था कि स्वाधीनता आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अपनाया गया पंथ चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए वह यथेष्ट नहीं है श्री रामकृष्ण विवेकानंद के भाव को अपनाकर मठ मिशन जिस पथ पर अग्रसर हो रहा है देश के सर्वांग कर, सर्वांगीण कल्याण के लिए उसकी भी अत्यंत आवश्यकता है यही नहीं राष्ट्र के अध्यात्मवाद को त्याग कर अन्य पथ अपनाने के के कल्याण बदले अकल्याण होने की संभावी, है। 1921 अप्रैल में स्वामी दक्षिण अपना शिवानंद जी को भी साथ ले गए इस अवसर पर वे उस अंचल के भक्तों तथा आश्रमों के साथ घनिष्ठ रूप से परिचित हुए दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात भुवनेश्वर में लगभग दो मास बिताकर 12 जनवरी 1922 ईस्वी को लौटे। अभेदानंद स्वदेश लौट महापुरुष जी के अनुरोध पर, अनुरोध पर स्त्री मुख से निश्रित भगवतवाणी से आकृष्ट हो वहां बहुत से नर नारियों ने उनसे मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की पहले तो इस विषय में उन्होंने अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की परंतु आकुल भक्तों के न मानने पर संघ गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी को सब बातें बताते हुए पत्र लिखा ब्रह्मानंद जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा की हार्दिक अनुमति दी फिर उन्होंने बहुत से भक्तों का शिष्य रूप में स्वीकार किया महापुरुष जी में गुरु भाव का यह अचानक आविर्भाव थोड़ा विस्मय कर प्रतीत होता है लगभग आठ वर्ष पूर्व उन्होंने एक पत्र में लिखा था तीनों लोगों में, में मेरा कोई शिष्य नहीं है मैं प्रभु का दास हूं प्रभु ही इस युग में सभी जीवों के गुरु एवं इष्टदेव देव है ऐसा मनोभाव लेकर जो इतने दिनों तक चले हैं उन्होंने आज गुरु का आसन कैसे स्वीकारा इसका उत्तर महापुरुष जी ने परिवर्ती काल में वार्तालाप के प्रसंग में स्वयं ही दिया था देखो बच्चों मैं दीक्षा दे रहा हूं यह बुद्धि मुझ में नहीं है वे भक्तों के हृदय में प्रेरणा देकर उन्हें यहां ले आते हैं और वे ही मेरे अंदर बैठकर जो कहलाते हैं मैं केवल वही बोल दिया करता हूं। ठाकुर मेरी अंतरात्मा है इसे चाहे तो आप गुरु भाव पर वास्तव में यह शरणागति की ही चरम है। फलता श्री राम कृष्ण के भाव में पगे महापुरुष जी के भीतर गुरु भाव का विकास होने के साथ ही उत्तरोत्तर उनका अपना व्यक्तित्व विहीन होता गया और उनके स्थान पर श्री राम कृष्ण ही अधिकाधिक प्रकाशित होने लगे ठाकुर माँ तथा स्वामी जी के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे उनके गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद ने सत्य ही लिखा है महापुरुष महाराज ने वास्तविक ही स्वयं को ठाकुर के साथ इतना एक कर डाला था कि उनकी पृथक सत्ता ही नहीं रह गई है उन्होंने जिन पर कृपा की है उन्हें ठाकुर की ही कृपा प्राप्त हुई है